करुणालयम श्रुतिस्मृतिपुरानाल करुणालय नमा भगवत्द शोकराचार्यं केशवं बादरायण भाष्य कृत वे भगव ईश्वर गुरात्मे मूर्ति यो विभागि व्योमव्या दक्षिणमूर्त श्री सतगुरु महाराज की जय ओम नमो नारायण ब्रह्मसूत्र तृतीयाध्याय अध्याय पाद में प्रथम अधिकरण पुरुषार्थ अधिकरण में वेदोक्त सारे कर्म उपासना ज्ञान सभी कर्म में सम्मिलित होकर के फल देता है यह पूर्वपक्ष का अभिप्राय है कर्म के बिना केवल श्रवणादि मात्र से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है इसलिए ज्ञान को अलग से नहीं मान सकते ज्ञान भी कर्म का अंग है ये पक्ष रखा था तो शेषत्वाद पुरुषार्थवादो यथा अन्य जयमिनी ही यह सूत्र कहा था पहले सिद्धांत सूत्र आया था तो ये कर्मशेष है ऐसा निश्चय किया तो उसमें सिद्धांति की ओर से एकादेशी का प्रश्न था कि कर्म को कर्म के साथ संबंध करने वाले जो विधियां हैं प्रक्रिया है उसमें विनियोग विधि और श्रृतिलिंग वाक्य आदि प्रमाण न होने पर किस आधार पर आप ज्ञान को कर्म का अंग बनाएंगे क्योंकि अंग प्रधान बोधक विधि को विनियोग विधि कहते कौन अंग है कौन प्रधान है इनका कैसे संबंध है किस नियम से संबंध होता है आदि आदि का निर्णय विनियोग विधि के माध्यम से होता है इसके विषय में सीमांसा के दूसरे अध्याय में विचार किया गया है तो यहां ब्रह्म के विषय में आत्मा के विषय में इस प्रकार श्रुतिलिंग आदि कोई प्रमाण नहीं मिलता है विनियोग विधि के माध्यम से नहीं कर सकता है तो किस प्रकार आप संबंध करेंगे ऐसा पूछने पर उत्तर दिया था पूर्वादि ने कि वाक्याद विनियोग वाक्य से हो जाएगा ऐसा कहा था कर्तृद्वारे नाख्या कर्म संबंध है ऐसा कहा कर्ता के माध्यम से वाक्य प्रमाण से होगा ऐसा कहा तो वाक्य प्रमाण से कैसे होगा क्योंकि वाक्य प्रमाण तब होता है जहां व्यभिजार नहीं होता एक निश्चित हेतु को लेकर के निश्चित तथ्य पर निर्णय करता है तब वाक्य कार्य करता है जहां विकल्प और व्यभिचार संभव है वहां वाक्य प्रमाण कार्य नहीं करता ऐसा एक देशी ने प्रत्युतर में कहा तब उसके विषय में आगे विचार किया था पूर्वादी का कहना है कि यहां यद्यपि लौकिक और वैदिक वाक्य में दोनों में करता रहता है और कर्ता कभी वैदिक कर्म ही करता है ऐसा नहीं है कभी लौकिक कर्म भी करता है और दोनों में रहने से फिर उसमें विभिचारित्व है विभिचारित्व के द्वारा तद्वारेण द्वारे न कर्म संबंधित्व भी नहीं निश्चित होता है तो कर्ता के द्वारा तत्संबंधित्व तो निश्चित नहीं होगा यह कहा था तब पूर्वादि ने कहा कि ये जो लौकिक वैतिक दोनों में कर्ता का संबंध है और दोनों में कर्त संबंध से व्यवहार होता है इतने को लेकर के आप विविचार नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो आत्मव्यतिरिक्त ज्ञान है वो लौकिक प्रक्रिया में आवश्यक नहीं होता लौकिक प्रक्रिया में केवल करता होने से चला चल जाता है और वो अज्ञान भी रहता है सब कुछ रहता है वो व्यतिरिक्त ज्ञान नहीं रहता व्यतिरिक्त ज्ञान की आवश्यकता नहीं इसलिए आत्म व्यतिरिक्त ज्ञान के संबंध में यानी आत्मा का जो विवेक ज्ञान है यह तो वैदिक कार्यों में ही रहेगा तो वैदिक कार्य के का अंतर्गत आत्मज्ञान भी आएगा यह उनका अभिप्राय था इसीलिए कहा था न व्यतिरेक विज्ञान से वैदिक वैदिकेभ्यो कर्मभ्यो अन्यत्र अनुपयोग तो व्यतिरेक विज्ञान वैदिक कर्मों से अन्यत्र उपयुक्त नहीं होता क्योंकि देह व्यतिरिक्त आत्मज्ञान हम लौकिकेशु कर्म उपयुज्य देखा देह व्यतिरिक्त आत्मज्ञान की कोई जरूरत नहीं है कर्म में लौकिक कर्म में देह व्यतिरिक्त आत्मज्ञान होना नहीं चाहिए यदि उसको लेके कर्म करेगा तो कर्म होगा नहीं तो लौकिक कर्मों में उसकी प्रवृत्ति नहीं वैदिक कर्मों में प्रवृत्ति है तो वैदिक कर्म में ये कर्ता अव्यभिजारी मान करके तत्कर्तृत्व के द्वारा वाक्य प्रमाण मान करके आत्मज्ञान को कर्म का अंग माना जा सकता है, यानी कर्ता के माध्यम से आत्मज्ञान कर्म का अंग बनेगा यदि यो समझे कि लौकिक व्यवहार में भी आत्म आत्मव्यतिरिक्त आत्म ज्ञान चाहिए ऐसा तब कहते हैं कि सर्वधा दृष्टार्थ प्रवृत्ति अनुभवते, तब तो दृष्ट प्रयोजन के लिए यानी प्रत्यक्ष प्रयोजन के लिए जो प्रवृत्तियां होती है वो तो कभी भी नहीं होगा क्योंकि आत्मा को व्यतिरिक्त जानता है आत्मा को व्यतिरिक्त जानकर के शरीर की प्रवृत्ति जो आहार विहार आदि प्रवृत्ति है तत्संबंधी पशुपालन आदि कृषि आदि प्रवृत्ति है यह कुछ भी नहीं हो पाएगा क्योंकि आत्मा से वो अपने शरीर से पृथक मानता है इसलिए लौकिक व्यवहार में इन सबकी प्रवृत्ति रहने से इन सबके संबंध रहने से लौकिक व्यवहार में इसको नहीं मान सकते हैं देहा आतिरिक्त आत्मज्ञान को नहीं मान सकते ये कहा था <kuh> आगे भाष्य में कहते हैं तो इसके पहले टीका देखिए नीचे टीका है किम देहातिरिक्त आत्मज्ञानस्य से विनियोग अभाव निरस्य थे प्रश्न करता है विकल्प करता है कि देहातिरिक्त आत्मज्ञान ये विकल्प पूर्वपक्षी ओर से है कि देहातिरिक्त आत्मज्ञान कर्म का अंग है विनियोग विधि के अभाव में आप नहीं मानते हैं यानी देहातिरिक्त आत्मज्ञान कर्म का अंग है निश्चय करने के लिए विनियोग विधि नहीं है इसलिए हम नहीं मान सकते ऐसा आप कहते हो क्या तो सिद्धांति को पूछ रहे अथवा किम्बा अपहद आत्मत्वादि विशेषिता असंसारी आत्म विषय उपनिषद आत्मज्ञान से विकल्प अथवा आप इस कारण से नहीं मानते हो अपहद पात्मत्वादि विशेषित अपद पात्मत्वादि के द्वारा जो विशेषित किया गया ऐसे असंसारी आत्मा संसार अतीत जो आत्मा जो उपनिषद आत्मज्ञान वो उपनिषद से प्राप्त आत्मज्ञान है ऐसा होने से आप कर्म का अंग नहीं मानना चाहते एक तो विनियोग विधि के अभाव में कर्म का अंग नहीं मानना चाहते हो अथवा के विषय में चर्चा वेदांत में है तो असमसारी आत्मा के संबंध कर्मों में नहीं होता है इसलिए नहीं मानना चाहते हो ऐसा दो विकल्प किया तो आद्यम पूर्ववादी दूष तो उसका पहला का दोष देते हैं कि यह तो नहीं है कि विनियोग विधि का अभाव होने से कर्माक नहीं हो सकता है ऐसी बात नहीं है विनियोग विधि ये क्रम से प्राप्त होगा कर्म के कर्ता के माध्यम से विनियोग विधि प्राप्त हो जाएगी ऐसा कहा था ना इति क्योंकि कर्म अन्यत्र ठीक न्य वैदिके कर्म्य अतिरेक ज्ञाजोर इसके पहले तस्य कर्मांग्रवेशा न कर्मा निषेध शक्यो व्यरेक विज्ञान है आत्मज्ञान है ये विषय द्वारा विषय महात्मा है इसके द्वारा तेषु अनुप्रवेशा उन कर्मों में अनुप्रविष्ट हो जाएगा इसीलिए न कर्मात तो निषेध हम का निषेध नहीं किया जा सकता जो आत्मज्ञान है यदि कर्मी स्वयं को शरीर से भिन्न नहीं मानता हो आत्मा को स्वीकार नहीं करता हो तो वो कोई कर्म करेगा नहीं क्योंकि अब ये जो कर्म किया है ये अदृष्ट फल वाला कर्म है इस जन्म में नहीं मिलने वाला है आगे जन्म में बाद में जाकर के प्राप्त होने वाला ऐसे में ये जो कर्मांग मानने के लिए अब कहा तो वो अभी कुछ करेगा ही नहीं क्योंकि अब तो यहां जो होगा वही होगा और इसे अतिरिक्त आत्मा नहीं है तो कर्म नहीं करेगा तो अतिरिक्त आत्मा को मान करके कर्म करता है इसीलिए तो उसका निषेध नहीं कर सकता जो जो कर्मी है वैदिक कर्मी है स्वर्ग आदि के लिए कर्म करता है सो क्या हो जाएगा वो आत्मविवेकी हो जाएगा यानी शरीर से पृथक आत्मा को मानता इतना तो है लौकिक कर्मणों की कर्मत्वाद वैदिक कर्मवत् कर्तवरे अतिरिक्त ज्ञान अपेक्षा कर्तव साधारणित आशंका तब उसमें ये कह सकते हैं जैसे लौकिक कर्म है ये अनुमान कर सकते हैं सिद्धांत की ओर से लौकिक कर्म भी कर्म होने से वैदिक कर्म के समान कर्ता के द्वारा ज्ञान की अपेक्षा रखता है क्योंकि कर्ता इसमें साधारण होता है ऐसा कहता है कि सिद्धांत एकदेशी कहेगा कि ये पहले तो वैदिक कर्म में तो दोनों मानता है आत्मा अतिरिक्त ज्ञान नहीं होगा तो वैदिक कर्मा संपन्न नहीं हो सकता वैदिक कर्म में किसी की प्रवृत्ति नहीं होगी किंतु यहां सिद्धांत एक देश अनुमान करता है कि लौकिक कर्मा भी कर्म होने के कारण हेतु दिया कर्म होने के कारण वैदिक का कर्मवत तो यत्र यत्र यर्मत्व तत्र तत्र कर्तृद्वारेण अतिरिक्त ज्ञान अपेक्षा ऐसी व्याप्ति हो जाएगी यमत्व त वैदिक कर्मवत कर्त ज्ञान अतिरिक्त ज्ञान अपेक्षा लौकिक कर्म में भी रहेगा तो उसी में भी करता दोनों में साधारण है ना इसमें भी करता है उसमें भी करता है जो जो कर्म होता है कर्ता के द्वारा होता है और जो करता है वैदिक करता है वही लौकिक कर्ता भी है तो लौकिक का वैदिक कर्ता में कर्त ये अतिरिक्त आत्मा के ज्ञान की अपेक्षा है तो लौकिक कर्ता में भी अतिरिक्त आत्मज्ञान की अपेक्षा रहेगी कर्मत्व ये तो कर्मत्व तो है ऐसी आशंका करने पर कहते ये नहीं संभव है ऐसा नहीं होता क्योंकि नहीं कर्मसु आत्मज्ञान लौकिकेश एक कोई लौकिक कर्म दिखाओ जिसमें देह व्यतिरिक्त आत्मज्ञान की आवश्यकता पड़ता ऐसी आवश्यकता पड़ती नहीं है उसमें तो जो लौकिक कर्म है उसमें बल्कि वो उसमें नहीं चाहिए आत्मा व्यतिरिक्त ज्ञान नहीं चाहिए आत्मा के साथ शरीर के साथ संबंध करके ही ज्ञान चाहिए तभी तो कर्म करता है अब उसको छोड़ करके होगा तो नहीं करता इसलिए लोग कहते हैं जब कर्म करते हैं व्यवहार करते हैं व्यापार करते हैं उस समय आ, ये सत्संग आदि नहीं सुनना चाहिए वेदांत का विषय का चिंतन नहीं करना चाहिए क्यों करेंगे तो वो फिर वो सब छोड़ देता है छोड़ करके हो जाएगा अब जो पढ़ाई कर रहे हैं कुछ अध्ययन कुछ स्कूल में कॉलेज में सब कर रहा तो उनको सब ये सुनाएंगे तो फिर वो तो आधा से ज्यादा तो ऐसे ही निकल जाएगा फिर वो बाद, बाद में कोई कर्म करने के लिए गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए तैयार नहीं होगा कुछ तो निकलेगा ही अब वो हाँ पढ़ाए जाएंगे तो अब इसलिए उसमें कोई प्रयोजन नहीं दिखता है फिर उनको ये आत्मा ही उससे अतिरिक्त है हम तो उससे अतिरिक्त है प्रयोग क्यों करेंगे उसको इतना आयास प्रयास क्यों करें ऐसे करके वो छोड़ देगा इसीलिए यह तो वैदिक कर्म में तो ठीक है लेकिन लौकिक कर्म में इसकी उपयोगिता है ही नहीं इसलिए कहा पूर्वादि ने सर्वधा दृष्टार्थ प्रवृत्ति अनुपत्ति ऐसा हो जाएगा तो फिर दृष्टार्थ प्रवृत्ति नहीं होगी वो कार्य करेगा हां वैदेक ज्ञानाज्ञानयो यह सर्वथा का अर्थ है सर्वथा दृष्टार्थ प्रवृत्ति अनुपत्ते सर्वथा मन सभी प्रकार से ये थाल प्रत्येक प्रकार अर्थ में होता है प्रकारे थाल इस सूत्र है तो थाल प्रकार में हो सर्वथा मन सर्व प्रकार से एक सर्वदा होता है सर्वधा मन हमेशा और ये जो है सर्वथा है वो सर्व प्रकार से होता है और सर्वधा भी होता है तो वो प्रकार से होता है इसीलिए वेदिर वेदरेगा ज्ञान और वेदर अज्ञान दोनों स्थिति में व्यतिरेक ज्ञान और अज्ञान दोनों स्थिति में दृष्टार्थ प्रवृत्ति अनुभवार्थ प्रवृति नहीं हो पाएगी तरही वैदिकान्य कर्माणी कर्मत्वाद इधर अवध न ज्ञान अपेक्षण यान इत्याशं अब उल्टा उसका अनुमान इधर लगा रहे पहले जो लौकिक कर्म में लगाया वही अनुमान इधर लगाया तो वैदिक अन्य भी वैदिक कर्मों को भी कर्म होने के कारण वैतिरिक्त ज्ञान के अभाव वाला मान लिया जाए जैसे लौकिक कर्म सर लौकिक कर्म भी कर्म है इसमें आत्मा व्यतिरिक्त ज्ञान नहीं चाहिए आप कह रहे हैं तो लौकिक लौकिक कर्म भी अपेक्षित नहीं करता तो वैदिक कर्म भी अपेक्षित नहीं करेगा क्योंकि कर्म है दोनों कर्मत तो हेतु दोनों में बैठा होगा इतनी आशंका ऐसी आशंका करने पर उसके उत्तर में गज है पूर्वादी ने कहा कि तु देह उत्तरकाल वैदिकल फलेशतिरिक्त आत्मज्ञान प्रवृत्तिर उपयता उपयुज्य व्यतिरिक्त विज्ञान वैदिक कर्मों में क्या अंदर है कि वैदिक कर्मों में तो देहपादर उत्तरकाल फलेश देहपाद के उत्तर काल में फल देता है वैदिक कर्म देहपाद होने के बाद उत्तर काल देहपादर काल फलेश देह व्यतिरिक्त आत्मज्ञान अब उसमें देह व्यतिरिक्त आत्मज्ञान नहीं होगा तो यहां से जाके स्वर्ग प्राप्त करने वाला कौन रहेगा अब देह तो स्वर्ग प्राप्त करने के लिए जाएगा नहीं तो स्वर्ग प्राप्त करने के लिए देह व्यतिरिक्त आत्मा की जरूरत है तो देह व्यतिरिक्त आत्मज्ञान के अंदर बिना प्रवृत्ति न उपब्ध्य प्रवृत्ति होती नहीं है उसमें प्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती यदि उपयुज्य देविरेक विज्ञानम इसलिए व्यदरेक विज्ञान की उपयोगिता है इसमें व्यदरेक विज्ञान इसमें प्राप्त होता है और व्यरेक विज्ञान के बिना यह नहीं संभव है ऐसा यहां लौकिक विज्ञान में नहीं है ये कहा था तो कारीर आदि निवृत्ति अर्थम देहपाद इत्यादि विशेषणम टीका में कहा यह देहपाद उत्तर काल का देहपाद उत्तर काल को विशेषण दिया कि कारीर आदि निवृत्ति के लिए हैारीर क्या है कारीर क्या यज्ञ है क्या चीज है ये कारी? कारीर आदि निवृत्ति अर्थम देहपाद इत्यादि विशेषण देहपादा इत्यादि जो विशेषण दिया ना ये कारीर आदि की निवृत्ति करने के लिए तो कारीरी सुना है हां तो किसके लिए करते ये अब एक शत्रु बैठा हुआ है शत्रु नहीं ये कारीरी वृष्टि के लिए है कारीरिया यथेद वृष्टि काम वृष्टि काम के लिए है तो वो कारीरी याग जो है ना वृष्टि है वृष्टि तो इस लोग में यहां होता है यही होने हैं अब वो देहाबाद उत्तर काल में वृष्टि होके क्या फायदा अब कारीरी याग किया तो वृष्टि अब होना चाहिए जब चाहिए तब होना चाहिए अब कारिर याग करने के बाद कालांतर में देहपाद के बाद वृष्टि आ गई फल हो गया तो क्या कोई फायदा नहीं तो इस काल में होना चाहिए जैसा पुत्र काम इष्टि है तो पुत्र तो इसी इधर होना चाहिए स्वर्ग में जाके पुत्र प्राप्त करके क्या करेंगे इस तो लोग में होना चाहिए ऐसे बहुत है पशु काम है पशु भी इधर प्राप्त होना चाहिए पुत्र इधर प्राप्त होना चाहिए और संपत्ति धन आदि इधर प्राप्त होना चाहिए और पत्नी आदि इधर प्राप्त होना चाहिए ये इधर है अन्न इधर प्राप्त होना चाहिए तो बहुत सारे ऐसे हैं जो दृष्ट फल के हैं और इधर प्राप्त करना चाहते हैं और शरीर सहित ही होता है शरीर रहित नहीं होता इसलिए शरीर रहित ज्ञान का क्या प्रयोजन है अब जो वृष्टि प्राप्त करके अन्न आदि प्राप्त करना चाहता है उसको शरीर से अतिरिक्त आत्मा की दृष्टि तो है ही नहीं अब शरीर आत्मा अतिरिक्त दृष्टि है तो वो तो भूखा रहेगा क्या क्या फर्क पड़ेगा आत्मा तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं ऐसे सोचेगा वो अब वो ऐसा नहीं सोच रहा आत्मा के लिए अन्न की जरूरत है तो अभी अन्न खाना है इस दृष्टि से तो या कर रहा इसलिए ये तो फल यही मिलने वाला बहुत सारे फल होता यही मिलता है और कुछ फल यहां भी मिलता है वहां भी मिलता है दोनों को मिलने वाले फल भी होते हैं अब जैसे स्वाध्याय का फल यहां भी मिलता है और परलोक में भी मिलता है अर्थज्ञान तो दृष्ट फल है और उससे होने वाले कार्य का फल बाद में मिलेगा इस प्रकार के दोनों स्थानों में मिलने वाले भी होते हैं और केवल इहलोक मात्र के लिए होते हैं और परलोक मात्र के लिए होते हैं इसके लिए यहां देहपाद उत्तरकाल का अब कहते हैं सिद्धांत एक देशी प्रश्न करता है अपहद अपात्मत्वादि विशेषणा असंसारी आत्म विषय औपनिषदम दर्शनम न प्रवृत्ति अंगम से कहता है हमको तो आपकी बात समझ में नहीं आ रही आप जो है कैसे कह रहे हैं कि आत्मा को कर्म का अंग बनाना आत्मा का लक्षण में अपहद विशेषण भी आ गया आत्मा में पाप आदि नहीं ऐसा कहा जो स्वरूप अपहघपात्मत्व आदि है तो अपहदपात्मत्व तो आदि विशेषण होने से असंसारी आत्मा विषयक ज्ञान जो संसारी आत्मा नहीं है संसारी आत्मा विषयक ज्ञान नहीं संसारी आत्मा विषय का जो औपनिषद दर्शन है ये कथम प्रवृत्ति अंगम भवती यह प्रवृत्ति अंग कैसे होगा प्रवृत्ति अंग तो नहीं हो पाएगा बोलते हैं ना ऐसी बात नहीं अब वो उत्तर देंगे आप जो अपहदअप आत्मत्व तो आदि बोल रहे हैं ये सब आत्मा की स्तुति अच्छी बात है तो इसमें हमारा जो है प्रवृत्ति करने के साथ कोई दोष तो है नहीं क्योंकि प्रवृत्ति करने वाले अपने को शुद्ध ही मानता है मैं बहुत पवित्र हूं शुद्ध हूं और मैं ऐसे आचार विचार अनुष्ठान संपन्न हूं और ऐसे ऐसे अपने को शुद्ध रूप से मानता है पवित्र मानता है उत्तम कोड़ी का मानता है वो स्वयं को भी आ, निम्न कोड़ी का हीन मान करके तो करता नहीं है वो तो उत्तम कोड़ी का मान करके करता है ऐसे में यहां आपकी जो आत्मा है असंसारी आदि गुण भी यहां हो जाएगा ये वो होकर के भी वैदिक कर्म कर सकता है तो पूर्वादि ने कहा ना, ये आत्मा नहीं हो पाएगी ऐसी बात नहीं है क्योंकि प्रियादि संसूचित से संसारिण एव उपदेशा ये जो आत्मा का उपदेश दिया है आत्मा आत्मावार दृष्टव्य इत्यादि का जो उपदेश दिया वो कैसे आत्मा है प्रियादि संसूचित आत्मनस्तु काम सर्व प्रियम भवति, आत्मा अत्यंत प्रिय है आ, प्रेह पुत्रात् वित्तात् प्रे अन्य सर्वस्मा अंधरतरम अयम आत्मा ऐसे कहा कि सबसे प्रियतम होता है तो अब प्रियतम प्रिय संसूचित आत्मा प्रिय का अर्थ क्या है प्रिय का अर्थ होता है प्रिय लगना प्रियमन क्या है प्रियमान क्या है प्रिय होगा तो क्या होता है आपको प्रिय होता है तो क्या होता है वो वो पता नहीं कोई चीज प्रिय लगती है तो क्या होता है आपको सुख होता है हा इसमें क्या इतना डरना ये कोई बड़ा प्रश्न हमने वही ही उठा व्याकरण का प्रश्न है तो प्रिय मन क्या होता है ये तो मालूम होना चाहिए ना हाँ तो प्रियमन सुख है प्रिय का अर्थ सुख होता है तो आत्मा को प्रियव तो ऐसा कहा तो सुख होता है तो जो जो प्रिय लगेगा उससे आपको सुख की अनुभूति होती है इसलिए उसको सुख कहा गया तो प्रिया आत्मा सुख रूप है ऐसा निश्चय होता है कभी कभी है न, ये डर जाते हैं ये प्रश्न कौ इतना बड़ा प्रश्न आ रहा है ऐसा सोचता है अब सामान्य बुद्धि अब वो बहुत बड़े सुन रहा है लेकिन सामान्य बोध नहीं होता है जो बहुत बड़े करते हैं ना जैसे बड़े बड़े रिसर्च करते हैं और वो उनको बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान रहता है लेकिन सामान्य कॉमन सेंस नहीं रहता मतलब सामान्य ज्ञान वो नहीं रहेगा क्योंकि सामान्य ज्ञान भी अलग से सीखना पड़ता है जैसा है ना सामान्य व्यवहार होता है वो अलग से सीखना पड़ता है जो पढ़े लिखे होंगे वो सामान्य व्यवहार जाने कोई गारंटी नहीं हमने ऐसे कई लोगों को देखा पढ़े लिखे खूब है लेकिन सामान्य व्यवहार नहीं जानता किससे कैसे बात करना और क्या जवाब देना किसको क्या करना सामान कैसे संभालना रखना क्या करना कैसा कुछ नहीं वो सब सीखना पड़ता है वो सामान्य जो नियम होता है वो भी नहीं जानता वो अलग से सीखना पड़ता है सामान्य सीखने के बाद में क्रम ऐसा है पहले का क्रम ऐसा था कि सामान्य ज्ञान पहले सीखे और उसके बाद में आप उत्तर उत्तर जो है उत्कृष्ट ज्ञान सीखे फिर ऐसा नहीं होता वो जाकर के सब बड़ा जान ज्ञान प्राप्त करके डिग्री प्राप्त करके वो करके करके वो सब डॉक्टरेट करके आ जाएगा आने के बाद में फिर सामान्य ज्ञान अलग से सिखाना पड़ेगा सामान्य ज्ञान जान पाने <laughs> वैसा होता है क्योंकि क्या अभी समस्या क्या है छोटे बच्चे जो दो साल के रहते हैं ढाई साल के रहते तीन साल में उसको स्कूल भेज देता है अब उसका जो सामान्य ज्ञान घर में जो सीखना है घर के आचार विचार सम, समाधि के जो आचार विचार सीखने का पूरा टाइम वो स्कूल में बिताता है अब वो जाएगा तीन साल में वो आएगा कब 22, 23, 24 साल होने के बाद वापस आएगा पढ़ पड़ लिख करके तैयार हो तब तक तो स्कूल का सारा आचार विचार सीख लेगा लेकिन सामाजिक ज्ञान और जो क्या बोलते हैं शास्त्रीय जो भी अपने कुल की मर्यादा इत्यादि जो है ना वो कुछ नहीं जानता देखो ये बहुत बढ़िया आपत्ति है अब हमारे धर्म में नहीं सभी धर्म में ये आपत्ति आ गई है हमारे धर्म में तो है ही वो कुछ नहीं सिखाता अब दूसरे धर्म वाले तो कम से कम अपने समय निकाल करके कुछ ना कुछ बच्चे को सिखा देते हमारे धर्म वाले वो भी नहीं कर रहे और ये नहीं देख रहा है कि इसकी इतनी हानि हो रही है तो अब ये तीन साल में गया तो 22-23 साल तक जो कुछ सीखना था वो सब सीख करके वो पूरा बेकार टाइम पूरा स्कूल कॉलेज बिता दिया वहां क्या सीखा ऐसे करके कोट सूट पहन करके वहां जाना है हलाहला करना है फिर बच्चों के साथ घूमना है फिर आलतूफालतू तु काम करना है और दुकान में खाना है और क्लब में जाना है फिर ये करना नशा करना फसा करना यह सब सीकर करके आया पढ़ाई किया हमने नहीं मना कर रहे पढ़ाई नहीं किया पढ़ाई किया लेकिन बहुत सारे चीजें जो आचरण का है वो सब गलत सीकर के आ गया वो आ गया इधर अब उसके बाद आप उसको सिखाने जा रहे हो तो नहीं होता इसी को हम सामान्य ज्ञान बोल रहे हैं कॉमन सेंस अभी कॉमन सेंस तो तो कुछ और अर्थ में होता है लेकिन हमारी दृष्टि से कॉमन सेंस ही नहीं है इनको इनको कॉमन सेंस नहीं रहता वो तो सेंस अलग से देखना पड़ता है क्या करें अब वो समाज के साथ कैसा व्यवहार करना समाज में गया ही नहीं कभी वो घर से स्कूल गया या वहां क्या बोलते हॉस्टल में रह करके स्कूल में पढ़ाई किया बाउंड्री के अंदर वो समाज के साथ उसका कोई संबंध नहीं वो किताब में जो पढ़ा हुआ है सारा जानता अब पूछो तो फटाफट फ़्ड़ बता देंगे या ऐसा करो वो ऐसा करो ये कंप्यूटर जानता है मोबाइल जानता है सब कुछ जानता है लेकिन सामान्य व्यवहार नहीं जानता ये बड़ी आपत्ति है और हमारे सारे धर्म जो है ना ये सामान्य व्यवहार के आधार पर है जो हमारे जो कुलीन व्यवहार होते हैं आचार विचार होते हैं उसी के आधार पर है वो जानता नहीं अब बाद में चौबीस साल के बाद वापस आएगा ना उसको बोलो कैसे स्नान करना तुमको जानता है ने, अब उनको स्नान करना सिखाने जाओगे आप आपके तो ऊपर नाराज हो जाए अरे हम तो इतना बड़ा पीएचडी करके आया आप स्नान करने सिखा रहे हैं क्या बात है <्यार्थ> तो ऐसा सोचेगा वो जानता नहीं है स्नान करना नहीं जानता है वो भोजन करना नहीं जानता है फिर वो शवजादी करना नहीं जानता है आगमन करना नहीं जानता है, वो भजन करना नहीं जानता है वो पूजा करना नहीं जानता कुछ नहीं जानता हमारे जो धार्मिक आचार कुछ नहीं जानता अब वो सिखाने जाएंगे तो उनको बहुत छोटा लेगा अब उच्चारण नहीं जानता उच्चारण वो अच्छी तरह उच्चारण नहीं करता अब उनको बोले आ इ, ऐसा उच्चारण करो ई ऐसा उसने कहा क्या वो आप कहाँ सुनने वाला है नहीं सुनेगा समस्या हो जाती है फिर वो जिंदगी भर ऐसे ही सही रहता आप कितना भी सिखाओ, ये ऊपर ऊपर से जाएगा अच्छा उनको यदि आप हाई लेवल पे बात करेंगे मतलब लो लेवल सामान्य ज्ञान से ऊपर हवा के ऊपर बात करेंगे तो वो बिल्कुल पकड़ लेंगे वो बहुत बढ़िया चीज बोल रहे हैं क्यों वो हवा के ऊपर के सारे सीख करके आया है जमीन के बारे में नहीं जानता वो सामान्य नहीं जानता ऊपर की बात समझते हैं आप साइंस की बात करो क्वांटम फिजिक्स की बात करो फिर जो है उसकी बात करो इसकी बात करो कंप्यूटर की बात करो सॉफ्टवेयर की बात करो ये सब बढ़िया समझ लेंगे वो फटाफट भड़ उत्तर दे देंगे लेकिन बाकी नहीं जानता एक बुखार आ गया तो क्या करना चाहिए तुलसी की चाय बना पीना चाहिए वो नहीं जानता खुब कभी पिलाया ही नहीं किसी ने वो जानता ही नहीं वो कैसे पीना हाँ तो ऐसे हो जाते ये बहुत बड़ी समस्या है तो उससे हमारे ज्ञान पूरा चला जाता ये है इसीलिए बोला कि अभी प्रिय पूछा तो वो फिर इधर उधर सोच रहे प्रिय क्या हो सकता है क्या कितना बड़ा हो सकता सोच रहे है तो प्रिय मैंने जो अच्छा लगता है अच्छा लगने का मतलब सुख लगता है तो सुख लगेगा तो वो सुख क्या है प्रिय शब्द से आत्मा का सुख रूप निश्चय तो, तो सुख तो आप चाहते ही सुख के लिए तो सब कुछ कर रहा तो प्रिया संसारिण एव आत्म ऐसे जो आत्मा अभी जो संसारी आत्मा ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय ध्यान देना यदि भी भाष्यकार कह रहे हैं पूर्व पक्ष के मुख्य कह रहे पूर्व पक्ष कहता है कि ये जो संसारी आत्मा है संसारी आत्मा सुख होगा तो दुख होता है संसारी आत्मा को सुख रूप मानना पड़ेगा प्रिय है ना आत्मा सबसे प्रिय है आत्मा की रक्षा के लिए तो सब कुछ करता है इसका अर्थ क्या है वो संसारी आत्मा है ना संसारी आत्मा और आत्मा की रक्षा के लिए सब कुछ करता है और किसकी रक्षा के लिए आप सब कुछ करेगा जिंदगी में जिसको आपको अच्छा प्रिय लगता है आपको जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो उसको आप संभालते रहते हो बार बार संभालते हो तो इसका अर्थ क्या है वो सबसे बढ़िया तो ऐसे आत्मा को आप संभाल रहे हो ना तो कौन आत्मा संसारी आत्मा को संभाल रहे ये कोई असंसारी आत्मा को थोड़ी संभाल रहे रोज भोजन खिला रहे नहा रहे नहला रहे और सुल रहे सब कुछ करा रहे कौन सी आत्मा आई ये तो संसारी आत्मा को कर रहे तो इसलिए उसको संभालने के लिए सब कुछ होता है अब कपड़ा पहन रहे हैं ये सब क्यों कर रहे हैं आत्मा को संभालने के लिए अब कपड़ा पहने को तो आत्मा ठीक रहेगा उसमें गर्मी नहीं लगेगा ठंडी नहीं लगेगा तो बढ़िया रहेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा ऐसे सुंदर सुंदर कपड़ा पहनते ये सब कुछ तो ये संसारी आत्मा के लिए कर रहे ये प्रिय संसूचित आत्मा इसीलिए आप क्या बोल रहे हैं कि आत्मज्ञान होने से कर्म नहीं होगा ये बता रहे हैं न एकदेशी सिद्धांति उसका उत्तर दे रहे ये बिल्कुल गलत है ऐसा नहीं जो संसारी आत्मा को जानता है और संसारी आत्मा को ही रक्षा करता है उसी के लिए सारा कर्म है और नहीं तो और अन्यता सिद्ध करो तो आत्मा वरे द्रष्टव्य स्रोधव्य मंदव्य ये सब कुछ जो कहा और इतने सारे जो व्यवस्था पूरे देश विदेश पूरे दुनिया में चल रही है वो किसके लिए इसी आत्मा को रक्षा करने के लिए और जो देहातिरिक्त आत्मा की कोई रक्षा की जरूरत है क्या उसके लिए ना मिलिट्री की जरूरत है ना हॉस्पिटल की जरूरत है ना कोई वैक्सीन लेने की जरूरत है ना कुछ नहीं अब वो तो ऊपर है अब जो कुछ आप कर रहे हैं इसी के लिए कर रहे हैं और वो आप बोलता है कि आत्मा को कर्म के साथ कोई संबंध नहीं पूरे दुनिया में जो कर्म चल रहा है आत्मा के लिए चल रहा ऐसा नहीं तो सिद्ध करो ना अन्यथा कहा सिद्ध कर अब वो जिसके लिए सारे कर्म चल रहा है जो आपके अत्यंत प्रिय है अत्यंत हित है अत्यंत निकट है उस आत्मा को द्रष्टव्य स्रोधव्य मंदव्य ऐसा कह रहा है अरे उस आत्मा के बारे में जानो फिर चिंतन करो श्रवण करो और क्या है तो यही तो कह रहा है वो आत्मा के बारे में नहीं जानता इसके बारे में कह रहा है वही तो शास्त्र कह रहा है इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आत्मा से संबंध नहीं है फिर कर्म जो अलग चीज है ये वेदांति कह रहा है ये सब गलत कह रहा है कि आत्मा से संबंध के बिना कौन से कर्म कौन से कर्म आप कर रहे हैं सब आत्मा से संबंधित कर्म है कोई भी कर्म या तो साक्षात आत्मा से संबंधित है या परंपरा से संबंधित है यही तो सभी मानते हैं किसी को बुला बुलाते पूछो तो अपने लिए सब कुछ करता है अपने लिए करता है अपने को जो अच्छा लगता है वो करता है दूसरे को नहीं इधर तो नहीं करता इसीलिए ये द्रष्टव्य उपदेश उसी आत्मा के हैं आपने कोई और आत्मा को लाया जो अलौकिक आत्मा है, वो तो हम स्वर्ग में जाके उनको मिल लेंगे अब वहां जब जाएगा जो आपकी जो आत्मा इधर से ऊपर जो आत्मा है ना शरीर से ऊपर शरीर से ऊपर वाला आत्मा के यहाँ क्यों मिलना शरीर के ऊपर वाला आत्मा यहाँ कोई काम नहीं है ना उसका पहले बता दिया किएगा नहीं नहीं। चल शरीर चला जाएगा अब फिर तो देखेंगे मिलेगा तो ठीक है में मिलेंगे अभी कोई काम नहीं उसका इसीलिए शास्त्र तो इसी को ही कह रहा है आत्मा बारह दृष्टा भी भाष्य कर देखिए ये अपने ही हमारे जो वेदात का वचन है वो उनके उनके पक्ष में दे दिया उनको दे दिया वो हथियार रूप से दे दिया हो वो, वो अपना तर्क चला रहा है और वो तर्क में ये भी दे दिया ये भी ले लो आप तर्क तर्क करो अब वो ये भी लेता है ऐसा तर्क करता है क्योंकि वो तो वो भी शास्त्र का अध्ययन किया हुआ है ना ऐसा तो नहीं, नहीं। उनके पास कमजोर तर्क दिया ऐसा नहीं पूर्व पक्षी को ताकतवार तर्क देते हैं अब जाके वो जब ताकत से साथ बल के साथ अपने तर्क देंगे प्रमाण के साथ तब जाकर के हमारा उत्तर होगा अपहदपात्मत्वादि विशेषण तो स्तुत्यर्थम भविष्यति। अच्छा दूसरे ये तर्क बोला था अपि विशेषण का ये तो स्तुति के लिए है अपहृदात्मा पाप नहीं है आप निष्पापी हो आप शुद्ध हो ऐसा कहा तो ये तो स्तुति के लिए आत्मा ऐसा है यजमान को बिठा करके उनको ये सब सुनाना के लिए बोलते हैं तो अपहदपात्मत्वादि विशेषण तो स्तुत्यर्थम भविष्य थी स्तुति के लिए है तो अन्य इस प्रकार से मत समझिए इसकी टीका देख अनुपयोगिवाद विरोधिवाद तस्थ्य न क्रतु अंगदाई की भाव ये ननु अपहदात्मत्वादि विशेषणादि इत्यादि में कहते हैं कि इसके इसकी उपयोगिता कर्म में नहीं है और क्रदु के साथ इसका विरोध भी है इसे नहीं हो सकता क्रदु अपेक्षित रूपम हित्वा अन्यद अविवक्षित तो पूर्ववादि कहते हैं कि यहां क्रतु में अपेक्षित आत्मा को छोड़ करके अन्य कोई आत्मा की विवक्षा ही नहीं है उपनिषद उनको तो सब जगह वही दिखता है जो आत्मा संसारी है उस आत्मा को जानो देखो जा, पढ़ो और साधन करो सब कुछ उसी के बारे में बोला जा रहा है और क्या बोल रहा वही तो बोल रहा इसलिए अविवक्षित और कोई आत्मा विवक्षित नहीं है या? आत्मार्थत्वेन आत्माथत्व प्रियम उक्वादारण्य उपनिषद में जहां आत्मावार दृष्टव्य इत्यादि कहा जायादि वहां जाया मैंने पत्नी आदि से आरंभ किया पत्नी पुत्र धन लोग और देवता वेद इन सबको लिया वहां आत्मनस्तु कामाया धर्म प्रिय उस प्रकरण में तो सब को प्रिय रूप से कह करके प्रिय का साधन है या आत्मा के लिए होने से प्रिय हो गया ये आत्मा के लिए नहीं होते हैं तो प्रिय नहीं होते तो जब तक आत्मा के लिए है वो प्रिय होते हैं तो इसलिए सुख संबंध से ये सारा संबंध बना हुआ है सुख जहां मिलता है उसके साथ संबंध आपका अपने आप होता है सुख नहीं होता है तो संबंध नहीं होता संबंध का और कोई कारण नहीं है संबंध का एक ही कारण सुख है किसी से भी संबंध हो भगवान से भी हो किसी से भी हो वही है इसीलिए इति वादता आत्मा द्रष्टव्य जो इत्यादि ब्राह्मण भागे इसके द्वारा जायादी संसारीण भोक्तिर दृष्टविष्ट वहाँ जमे सै नई जो आत्मनस्तु काम प्रियवे नी पतु काम पति प्रियव आत्मन काियव जाया ये काियो भवती आत्मनस्त कामाया जाया प्रयास काियम आत्मनस्तु काम आवदी ये सब लंबा चौड़ा वहां बोला तो ये जो बोला है ये जाया आदि के द्वारा भोग्य का संसूचित किया आप देखो वहां किस किस को गिना एक तो जाया है पत्नी को बोला और पुत्र को बोला धन को बोला लोह को बोला वेद को बोला ये सारे बोला सर्वम सबको लिया वो कौन कौन सी चीजें लिया है सब जो आत्मा के लिए यहां संसारी आत्मा के लिए जो आवश्यक है उसको लिया तो अब असंसारी आत्मा कहां से आएगा जो आत्मा के लिए प्रिय है कहा अब लोग आदि यही इसी लोग में तो है और क्या है इसीलिए संसारी आत्मा को जो जो भोक्ता के रूप में प्रिय होता है वो द्रष्टव्य उस आत्मा को देखने के लिए कहा अब जिस आत्मा को वित्त चाहिए जिस आत्मा को पत्नी चाहिए जिस आत्मा को पुत्र चाहिए जिस आत्मा को लोक चाहिए जिस आत्मा को वेद चाहिए जिस आत्मा को सब कुछ चाहिए वो आत्मा कौन है वो तो संसारी आत्मा है अब वो असंसारी आत्मा ये परिवार से थोड़ी रहता नहीं रहता है। तो आप फिर इतना सब विशेषण करने के बाद में उस आत्मा अवे आ रहा है मंदव्य ध्यासव्य अब उसके पहले देखो उस आत्मा के बारे में कहा असंसारी आत्मा की कोई चर्चा ही नहीं है क्या करेगा संसार आत्मा इधर कुछ नहीं करता इसीलिए ये जो आत्मा के बारे में कहा आप तो सब अन्यथा व्याख्या कर रहे हैं तो पूर्वादि कहता इसी बात नहीं ये सब संसारिणा भोक्तरे वे द्रष्टव्य संसारी जो भोक्ता है उसी को ही दर्शन करने की बात कर रहे हैं भोक्तृ ज्ञान अब जो है भोक्ता के बारे में कहा ठीक है तो उससे आपको क्या मिला कर्मकांडी को पूछते हैं आपको तो कर्म के साथ जोड़ना चाहते हैं ना ठीक है भोक्ता आत्मा के बारे में संसारी आत्मा के बारे में कहा ये तो आप मान लेंगे लेकिन आपको उससे क्या फायदा होगा आपके जो है वाद में आपके तर्क में क्या फायदा मिला बोलते हैं जो भोगता है ना भोक्ता भोगता कौन होता है भोगता कौन होता है जो करता होता है वही भोगता होता है अब किसी को भोगता कहा इसका मतलब आपका नियम सभी का नियम हमने सभी माना है तो जो करता होगा वो भोगता होगा अब करता कौन होता है कर्म का करता होता है अब आपकी आत्मा का कोई काम है यहां आप आपकी आपकी आत्मा तो ना भोगता है न करता है न कुछ धरता है कुछ भी नहीं ऐसे आत्मा की यहां चर्चा है इसलिए आप जो है ना ये वेदांत इत्यादि की जो व्याख्या गलत कर रहे हैं ये आत्मा ही दूसरे को पकड़ लिया वो जो आत्मा इधर है ही नहीं उसी को पकड़ के व्याख्या कर रहे जो असली आत्मा इधर काम कर रहा है उसको छोड़ दिया आपने इसके साथ सारे कर्म उपनिषद वेदांत सबके अंत संबंध है ऐसा पूर्वादि का कथन है अच्छा तर्क देके वो अपने आप को पक्का बना दिया भोक्तृ च कर्मसु उपयुक्तम भोक्ता ज्ञान तो कर्म में उपयुक्त है ना अतः भोक्तृतिरिक्तम आत्मरूपम न स्रउदम स्पष्ट कर दिया इसलिए भोक्ता के अतिरिक्त जिस आत्मा की बात आप कर रहे हैं ना वो तो बिल्कुल कहीं भी नहीं है कोई भी श्रुति में नहीं जो जो बात है वो भोक्ता के बारे में है और भोक्ता का मतलब क्या है सुख है वो भोक्ता करने मतलब भोग किसके लिए सुख के लिए होता है वो अपने लिए जो अच्छा लगता है उसी को लेते हैं इसीलिए जो लोग कहते हैं लोग में जो भी कहा जाता है वो सत्य है लोग तो यही बोलते हैं कि इसी आत्मा को जानो इसी आत्मा को खिलाओ पिलाओ इसी आत्मा को अच्छे घर में रखो इसी आत्मा को तो सब कुछ करो और फिर तब ठीक रहता है तब अच्छा आनंद होगा आनंद इसी से मिलने वाला है आत्मा से आनंद मिलेगा कौन कौन सी आत्मा से ये संसारी आत्मा से संसारी आत्मा से कौन सा आनंद मिलेगा वो तो उसका कोई प्रमाण है ही नहीं वो मिलता है आनंद क्या मिलता है नहीं मिलता है। कुछ नहीं इसीलिए ये ये है करना चाहिए अब कहे कि अब अपहृद आत्मा तो आदि का क्या होगा उसमें बोला, आप तो बोला अपहृद आत्मा में पाप नहीं है ना पाप नहीं मैंने संसारी नहीं ऐसा कहा अरे ये तो स्तुति के लिए कहा वो किसी को भी कुछ भी बोल देता है स्तुति में क्या है वो एक लड़के को देकर के बोला तुम अग्नि हो तुम चांद हो तुम सूर्य हो इंद्र हो चंद्रमा हो सब बोल दिया तो वो क्या हो जाता है क्या ऐसा वो तो स्तुति के लिए बोलता है वो लड़का सुन करके प्रसन्न हो जाता है प्रसन्न होकर के अच्छा होता है इतना ही है इसी प्रकार कहा तो आपकी जो आत्मा ना वो तो अबहद आत्मा है वो कोई पाप है नहीं शुद्ध है परम शुद्ध है ऐसा सुनने से अच्छा लगता है आपको कोई शुद्ध बोले तो अच्छा ही लगेगा ना तो ही बुद्धिमान बुद्धिमान है तो है आप तो नहीं लेकिन सुनने से बुद्धिमान है सुने का तो अच्छा लगता है तो उसमें क्या बोल दिया तो ऐसे कोई कम थोड़ी है अच्छा लगने की बात है इसीलिए अब आत्मत्वाद भोक्तरी आयुक्त आत्मरूप मेंष्टव्यमितिया आशंका ऐसी आशंका करने पर अवधात्मत्व आदि विशेषण भोक्ता में नहीं लग सकता है इसलिए अतिरिक्त आत्मज्ञान को मानना चाहिए ऐसा वेदांत एकदेशी पूछता है तो बोलता है नहीं नहीं आत्मत्व आदि विशेषण हम तो स्तुति भविष्यति भविष्य स्तुति के लिए अब स्तुति के लिए बोल दिया तो कोई कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि स्तुतियां बहुत है अब ऐसे ऐसे स्तुतियां हैं को किसी को कुछ बता देते तो इसलिए स्तुति अर्थ है यह सब ऐसा रहेगा बोल जन्मादि सूत्र आरभ्य अब बोलते हैं कि जन्मादि सूत्र से लेकर के तत्र तत्र तपंच परदा पर मुक्त अब तक हमने जो प्रयास किया अब देखो ये सारा प्रयास व्यर्थ हो गया हमने तो ये उस परमात्मा को बनाया फिर क्या क्या बनाया सारे परमात्मा से सृष्टि बनाई फिर ये संसारी आत्मा है नहीं संसारी आत्मा का स्वरूप परमात्मा है आदि आदि कहकर के लंबा चौड़ा जन्मादि सूत्र से हम तक बहुत प्रयत्न किया दो तीन साल से अभी चल रहा अब ये सारा उन्होंने उल्टा कर दिया अब आपने गलत आत्मा को प्रखंड करके सब विचार किया अब क्या करें हाँ वैसा बोल दिया बोलते अप्रबंज ब्रह्मात्मा परदा वेदांताना मुक्ता ये जो जन्मादि सूत्र से लेकर के तत्र स्थानों में अप्रबंज आत्मा को ही आ वेदांत का सार बतलाते आए हैं ठीक है ना हम ऐसे बताते आए हैं तद कथम अभद आत्मत्वादी कीर्तन स्तुत्यर्थदा संगत तब वो एकदेशी पूछता है अरे अवगध तो आत्मत्वादी तो हम तो असंसारी आत्मा को बहुत बड़े आत्मा के बारे में तो बोल रहे हैं अबगध आत्मा विजरो मृत्यु विशोगा इत्यादि बोला अब आप वो केवल स्तुधि के लिए कैसे हो सकता है स्तु का मतलब उसका कोई अलग अर्थ नहीं वो कोई तथ्य नहीं है ऐसे कहा ऐसे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल हल्के में और इतने समय से हम पूरा तीन तीन अध्याय पूरा अध्ययन करके ये तो हम संसारी आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं आप बोल रहे हैं कि नहीं होगा आसमसारी आत्मा है ही नहीं ऐसा बताते तो ये कैसे होगा स्तुत्यर्थता कैसे होगा तो ये शंका कर रहे हैं एकदेशी की शंका है यहां जो है ना सिद्धांत सिद्धांत एकदेशी इसके मैंने सिद्धांति की तरफ से एकदेशी शंका करता है और पूर्व पक्षी उत्तर देता है और तो सिद्धांत भाष्य तो बाद में आएगा अभी दो तीन चार सूत्र और है वो सारे सूत्र बताएंगे उसके बाद आठवां सूत्र में सिद्धांत आएगा उसके बाद इन सूत्रों का सबका उत्तर देंगे जो जो तर्क दिया है सबका समाधान देंगे ऐसा नहीं इसका अर्थ आप गलत समझ रहे हैं सब समझाएंगे हाँ भाषी में देखिए ननु तत्र तत्र, तत्र असंसारी ब्रह्मा जगत कारण हमने तत्र तत्र मान स्थान स्थान पर ये जो बार बार कहने के लिए होता है स्थान स्थान पर ऐसा होता है यानी बहुत स्थानों पर कहा है ना तो प्रसाधिध मेद अधिक संसारी ये हमने प्रसाधित किया सिद्ध कराया कैसे ये संसारी से अधिक ब्रह्म है और वही ब्रह्म जगत का कारण है ऐसा का क्योंकि जगत को निर्माण करने वाला जो ब्रह्म है वो तो ब्रह्म संसार से भिन्न होता है क्योंकि संसार बनने के पहले ब्रह्म है तो असंसारी आत्मा ही जगत का कारण है और तदेव ची न आत्मा स्वरूपम ये भी हमने कहा था वही आत्मा संसारी आत्मा का परमार्थ स्वरूप है जो संसारी आत्मा कहा जा रहा है जीवात्मा इसका पारमार्थिक स्वरूप तो असंसारी ब्रह्म जगत का कारण ब्रह्म हुई है ऐसा तो हमने निश्चय किया था उपनिषद उपदिश्य ती थी ऐसे हमने बार बार बोलता रहा कितने बार बोला तो ये आप सुना नहीं क्या अभी तक हम सिद्ध करते आए तो कैसे आप उसको अभी अचानक आ करके बोले कि नहीं नहीं आपने गलत आत्मा को पकड़ लिया था और असंसारी कोई आत्मा नहीं संसारी आत्मा का ही सारा कुछ उपनिषद में आता है और फिर विशेषण देखो विशेष देखो आगे पीछे देखो संसारी आत्मा है ऐसे सिद्ध किया तो स्वरूपम उपनिषद उपदिश्यता उपनिषदों में उपदेश किया जाता ऐसा करे तो सत्यम प्रसादितम बोलता है पूर्वादि बोलता है ठीक है आपने प्रयत्न तो किया है लेकिन वो प्रयत्न सार्थक नहीं हुआ पूर्व प्रयत्न जो है पूरा अभी पूरा नहीं हुआ तब यहां वो यहाँ वो एकदेशी की तरफ से उत्तर दे रहे हैं। अब पूर्व नहीं तो सत्यम प्रसादित प्रसादित तो किया मन सिद्ध कर दिया अब यहाँ आकर के अचानक बदल गया अब लगता है कि पूर्ववादी जो कह रहे वो ठीक है बोलते तस्वी वो जो अभी तक सिद्ध किया है ना आपके अंदर वो असंसारी आत्मा बैठ गया असंसारी आत्मा को किसी हालत में किसी भी तर्क के साथ किसी भी आ, वादी के साथ आप सिद्ध कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं उस आत्मा में आपको कितनी निष्ठा आ गई इसकी परीक्षा करना चाहते हैं इसलिए इसको पुनः उठा करके यहाँ इस समय बात कर रहे हैं क्योंकि आगे इसका प्रयोजन बताने जा रहे हैं इसके पहले तो ये देखना है कि अब तक जो सिद्ध किया है इसके मन में कुछ पक्का बैठ गया कि बाएट, नहीं बैठा अब ये सारे तर्क विस्तार से सुनेंगे तो यदि हिल जाता मतलब हो सकता है ये तो ऐसा नहीं है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है ऐसा यदि शंका हो जाती है तो तब तो व्यर्थ हो गया अब तक जो किया हुआ व्यर्थ हो गया इसी को तस्वतु उस असंसारी आत्मा का जो अभी तक वर्णन किया है उसका ही स्थूणा निखनन न्याय ना फल द्वारे न कहा उसी आत्मा को स्थूणा निखनन न्याय से जैसे खंभा कड़ा करने, करने के पहले हिला हिला करके देखते हैं कि कितना हिला है क्या हिला है अब आगे फल कथन करेंगे तो असंसारी आत्मा का ज्ञान पक्का नहीं हुआ तर्क से वो बैठा नहीं और कोई और आकर के यदि और कोई प्रश्न कर देता है तो अब तो घी जाता है तब तो आगे फल कथन का प्रयोजन नहीं रहेगा फल कथन को सिद्ध करने के लिए यहाँ स्थूणा निखन स्थोड़ मन खंबा उसका निखनन मन गाड़ना तो वो गाड़ने के पहले को हिला करके देखता हिला हिला करके गाड़ता जैसा हिलाते जाएंगे वो नीचे जाता है फिर वो मजबूत हो जाता है ऐसा फल द्वारे न आक्षेप समाधान क्रिय दे फल के द्वारा फल का धन आगे आने वाला है उसके द्वारा आक्षेप और समाधान किया जाता है किसके लिए यानी दृढ़ता के लिए पक्का करने के लिए जो ज्ञान हुआ है उसको पक्का करने के लिए इसलिए पूर्ववादी के पास ऐसा ऐसा तर्क भी है और लोभ में भी आपको ऐसे तर्क करने वाले मिल जाएंगे वो जो है ना जो मृत्यु से डरते हैं सारे मृत्यु से डरते हैं मृत्यु से डरने का मतलब आप संसारी आत्मा कोई मानते हैं और क्या है तो असंसारी आत्मा को मानते हैं तो मृत्यु से डरेगा नहीं तो सारे ये दुनिया तो उसी के ऊपर चल रही है इसलिए इसमें समाधान निकालने के लिए ये प्रसंग लाया ये का आगे टीका देखिए अब जो है पूर्वादि के पास और भी तर्क है अब ये और, और तर्क देंगे इसको और पका करेंगे वो अपने पक्ष को और पका करेंगे इसलिए भाष्यकार ने बीच में ये दो पंख जोड़ दिया जिससे कि आपको शंका ना हो नहीं तो आप सोचेंगे अरे ये तो अब सब उल्टे दिशा में जा रहे हैं हमारे पक्ष में नहीं जा रहा ऐसा आपको लगेगा क्योंकि अभी चार सूत्र में और बोलने वाला और चार नहीं अभी छह सूत्र आएगा तो छह सूत्र में और पका करेगा वो कि इस प्रकार हमारा जो कथन है बिल्कुल तर्क युक्त है ऐसा एक और सूत्र देने जा रहे हैं किंज जनकादी नाम न के केवल एव विद्या मोक्ष हेतु हां ये कह रहे हैं कि जनगादी जो है महाराजा है जनका महाराजा जो राजर्षि है तो जनगादि नाम विद्या विद्या के साथ यानी ब्रह्म विद्या उपासना विद्या सब विद्या ले लो जो भी है इनके साथ कर्म आचरण दर्शना उन्होंने कर्म भी किया कर्म भी किया है इसीलिए न केवल विद्या मोक्ष हेतु इसलिए केवल विद्या मोक्ष का कारण नहीं कर्म के सहित मोक्ष का कारण हो अतः सह अनुष्ठान विद्या स्वातंत्र अभावेन कर्मांगत्वे कर्मांग लिंगम ये लिंग प्रमाण मिलता है कि ये सह अनुष्ठान करना चाहिए विद्या के साथ में कर्म का सह अनुष्ठान स्वातंत्र रूप से कर्म आ, नहीं विद्या स्वतंत्र रूप से फल देता नहीं तो स्वातंत्र अभाव है ना स्वातंत्र नहीं है उसका तो कर्मांग तो लिंगम इसलिए ये कर्म का अंग होगा ये स्वतंत्र रूप से विद्या फलदाई होती तो ये जनकादि ऐसा नहीं करते न, ये तो जानी थे तो उन्होंने विकर्म किया तो कहां देखा आप सूत्र बता रहे आचार दर्शनाद आचार मने जनकादियों ने ऐसा आचरण किया ये देखा आचार दर्शना जनकादियों में आचरण देखा गया है इसलिए ये ब्रह्म विद्या विद्या जो भी है वो कर्म का अंग है स्वतंत्र नहीं जनको हई देहो बहु दक्षिणे नज्ञे न ईजे ऐसा प्रधानषद मित्र दीय अध्याय का प्रथम मंत्र ही वाक्य है तो जनकोहा वैदेह विदेह राज में जनक राजने, राजा ने बहुदक्षिणेन यज्ञ न ईजे बहु दक्षिणा यज्ञ से बहुदक्षिणा जिसमें बहुत दक्षिणा दी जाती है जैसे हमारा भंडारा होगा बहुदक्षिणा वाला भंडारा ऐसे होंगे तो सब लोग जाएंगे ना ऐसे बहुत प्रसिद्ध है जनक महाराज जब भंडारा करते हैं यज्ञ करते हैं तो बहुत दक्षिणा मिलती बहुत है मतलब बहुत ब्राह्मण मान जाते हैं सबको बहुत खूब दक्षिणा देते हैं ऐसा बहुदक्षिणे नज्ञे ना यज्ञ के द्वारा ईजे हाईे ईजे क्या है ईजे कभी सुना सुनाजे सुना कहा सुना हाँ बहुदक्षिणे नज्ञे न ईजे ईजे हाँ यज्ञ किया जे ये लिट लकार का प्रयोग है यज देव अर्थ में धादु है इसमें ये लिट लकार बनाते समय इसमें संप्रसारण होता है ये नाम इससे संप्रसारण होता है और प्रथमा एक में लिट्ट अभ्यास से उपेश इसके द्वारा संप्रसारण होगा संप्रसारण होगा तो या के स्थान पे ई आ जाएगा और इसमें लिटिधादोर अन्य द्वित्वादि हो करके दो ई रहेगा ई जे ऐसा इे ऐसा रहेगा आत्मनिपति में तो दो ई मिला करके ई दीर्घ हो जाएगा और उसके बाद ई जे जो तो जनक हो बहुदक्षिणेन यज्ञ प्रथम एक वजन है, है ये, ये कित है आत्मनिपति है इसीलिए वो आज वजुस्बी आजादी नाम किति यजादी कहा है उसी में कित होगा तो उसमें ये, ये संप्रसारण होता है तो संप्रसारण होकर बनेगा इजे ऐसा प्रथम एक वजन का रूप है तो ऐसा बहुदक्षिणे ये, ने ये, ये, ये, ये, ये और एक जगह ऐसा दूसरे जगह कही कह राजा अश्वल ने यक्षमाणो वही भगवं दो अहम अस्मी ऋषि उनके पास गए तो उन्होंने कहा हम तो यजन करने वाले हैं आप यहाँ रुकिए, आपको सब दक्षिणा आदि दे देंगे यजन के बाद जाइए अभी अच्छे समय पे आया ऐसे यक्षमाण हा मैं यजन करने वाला हूं ऐसा ये लिट का प्रयोग भविष्य काल में करके उसमें ये प्रत्यय लगाया यक्षमाण हाँ ये लुटचा इसमें लुटचा ये जो है इसमें वर्तमान का भविष्य अर्थ में ये यक्षमाण्यमाण मानत लगाया तो यक्षमाण वै भगवंत अहमस्मी मैं यजन करने वाला हूं भविष्य में तो ये भविष्य होगा और उसमें आ, ये शस्त्र शानज लगाने से शानज लगाने से एक क्षमाण ऐसा हो गया तो आगे करने वाला हूँ अभी करने वाला हूँ ऐसा तो वही भगवंत ये पूजावंत सभी को संबोधन करके कहा ऐसे में इतनी करने वाला हूं ये कहा इत्य एवं आदि नहीं प्रकार के बहुत वाक्य है और भी राजाओं के बारे में यहाँ वर्णन मिलता है उपनिषदों में तो ब्रह्म अन्य परेशु वाक्यु कर्म संबंध दर्शनानि दर्शन ये है कि ब्रह्मवेता है तो भी अन्य अन्य जो वाक्य है उस पे कर्म संबंध दर्शन निकलता वो कर्म किया ऐसा दिखता अब ये जनगत तो ब्रह्म है ऐसा सुना और बहुत दक्षिण ने ईजे ये भी सुना इस प्रकार दोनों कर्म और ज्ञान का संबंध है ऐसा दिखता है यदि वो बहुत दक्षिण नहीं करता तो तब ठीक था लेकिन वो यज्ञ करता है बहुत दक्षिणा भी देता है इसका मतलब बहुत प्रेम से यज्ञ करता है और बहुत सारे राजा ऐसे किए हैं तो उद्दालक आदि नाम अभी पुत्र अनुशासनादि दर्शनार्थ और दूसरी बात ये है कि उद्धालक ऋषि जहा सदिद्या तत्वमसी वाक्य आता है तत्वमसी वाक्य का उपदेश किसने किया उद्धालक ऋषि ने किया और उद्धालक ऋषि कौन थे गृहस्थ थे उनके पुत्र को दिया ना उपदेश उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेत को दिया तो उद्दालक आदि पुत्र अनुशासना पुत्र को अनुशासन किया इससे मालूम पड़ता है वो गृहस्थाश्रमी थे तो गृहस्थाश्रमी रहने का मतलब क्या है कर्म करता था गृहस्थाश्रम में बिना कर्म से नहीं रह सकते वो तो नित्य कर्म करना पड़ेगा नैमित्य कर्म करना पड़ेगा का, काम्य कर्म भी आवश्यक तो वो भी करना पड़ेगा और साफ करना पड़ेगा प्राचित कर्म करना पड़ेगा श्राद्ध करना पड़ेगा ये सारे कर्म है पूरे ग्रस्ताश्रम में ग्रस्थ में रहना का मतलब ये सारे कर्म करते रहने का ये अर्थ होता है इसीलिए उद्दाल उत्तरा अनुशासनादि इससे लिंग प्रमाण मिलता है कि वो गार्घस्थ्य संबंध हो अवगम्य देका गार्थस्थ संबंध दिखाई देता है गार्हस्थ्य संबंध का अर्थ कर्म करता है तो बड़े सप्तमसी वाक्य वेदांत के उत्कृष्ट वाक्य महावाक्य का उपदेश दिया किसने एक ग्रस्थ ने दिया कोई संन्यासी उपदेश नहीं किया और कोई सन्यासी यहां उपदेश करने वाला है है ही नहीं उपनिषद अब कर्मकांड के लिए एक बहुत बड़ा प्रमाण है अब कोई सन्यासी मिले ना तब उपदेश देता तो ठीक है वो भी है नहीं अभी वो जो हमारे ब्रह्मसूत्र लिखा है ये भी कोई सन्यासी नहीं है ये तो व्यास महर्षि थे वो भी तक तो ग्रस्थ थे उनके पुत्र भी है सुखादि तो ये कैसे हो सकता तो सभी ग्रस्थ ने किया है अब उसका मतलब कर्म नहीं करे कैसे होता है अब ये कोई ऐसा करे तो ऐसा हो सकता है तो ऐसे कोई ऋषि का मिलता नहीं सभी ग्रहस्थ मिलते हैं ऐसा है तो इसीलिए उद्दाल ऋषियों को देखो किसी को भी देखो ऐसा ही है अब याज्ञवल के ऋषि अब अहम ब्रह्मास्वी आदि जो उपदेश देते ऋषि वो भी तो ग्रस्थ थे बहुत बड़े ग्रहस्थ थे उनके भी पुत्र थे कात्यायन उनके पुत्र है बहुत बड़े ग्रस्थ थे और कोई भी ऋषि अभी आगे बताए याज्ञ के आदि भी है, सारे ऋषि है तो आपके वेदांत ग्रस्थों ने उपदेश दिया फिर आप बोलते हैं कर्म के साथ संबंध रहे लॉजिक नहीं है ना आप जो बोल रहे हैं उसमें कोई प्रवाणी नहीं इसीलिए केवला चेद ज्ञान पुरुषार्थ सिद्धि यदि केवल ज्ञान से पुरुषार्थ की सिद्धि होती यानी मोक्ष की सिद्धि होती तो किमर्थम अनेक आयास समन्वित कर्माणित गुरु फिर क्यों ऐसा करेगा यदि बुद्धिमान है ज्ञान है विवेक है और केवल ज्ञान से पुरुषार्थ हो जाता और केवल ज्ञान तो आसानी से हो जाता कोई भी आश्रम में जाकर रहो भिक्षा ले लो खाओ फिर ज्ञान प्राप्त करो हो गया कोई कर्म करना नहीं कुछ नहीं स्नान भी करने की आवश्यकता नहीं तो कोई कर्म आवश्यकता नहीं ना फिर वो आराम से हो जाता है वो भंडारा भिक्षा तो कहीं भी मिल जाता है फिर ओ, आराम से होता तो इतना बड़ा किमर्थम अनेक आयास समन्वित कर्म करना बड़ा आयास कार्य सामान्य बात नहीं बहुत आयास प्रयास उसमें लगता है तो निरंतर उसमें श्रम करना पड़ेगा सामग्रियों को एकत्रित करो धन एकत्रित करना ये बहुत बड़ा काम है फिर उसके बाद सारे सामग्री एकत्रित करो फिर कर्म करो कर्म के क्रम से करो नियम पालन करो अनुष्ठान करो बहुत लंबा चौड़ा काम क्यों करेंगे कोई नहीं करेगा तो इसका मतलब केवल ज्ञान से नहीं होता है इसलिए तो कर रहे हैं कष्ट करके हम्म इसके बिना क्यों करेंगे ऐसा इसलिए किमर्थम अनेक आयात समन्वित कर्माणित कुर्यू ऐसा क्यों करेंगे आप ही बताइए कोई बुद्धिमान ऐसा करता है क्या बुद्धिमान नहीं करेगा बुद्धिमान का मतलब सरल से सरल शॉर्टकट में काम करने वाला बुद्धिमान होता है जो काम ये घंटे में करना चाहिए उसको चार दिन में भी नहीं करता वो कोई बुद्धिमान नहीं होता हम्म गीता में कहा है ना जो एक घंटे में करना चाहिए उसको दीर्घ उसका नाम दिया तो दीर्घ सूत्री होता है मतलब इसको बोल दिया एक घंटे का काम में फिर आप उसके पीछे पड़े रहो करेगा ना अब होना चाहिए जो काम एक घंटे में हो तो उसको 40 मिनट में 50 मिनट में खत्म करे तब तो वो अच्छा मतलब उसकी बुद्धि ठीक है तो काम सही प्रकार इसका मतलब काम बिगाड़ना भी नहीं काम बिगाड़ना नहीं है सही प्रकार से करना है इसीलिए आयास तो हम करना नहीं चाहते और बुद्धिमान तो चुपचाप बैठना चाहता है जितना प्रयास कम करके चुपचाप बैठना चाहते दिन भर जो लगे रहते हैं ना वो कम बुद्धि वाले होते हैं अब जो जितने बुद्धिमान देखो अब सब जाकर बुद्धि अपने बुद्धि से काम करके वो पैसा करने के लिए वो जाके सब ए रूम के अंदर बैठ करके कुर्सी में बैठेगा दिन भर और खाना भी वहीं टेबल पे खाएगा कस कुछ करेगा काम करता है वो बात अलग है लेकिन उसके बहुत आराम से काम होता है और दूसरा दिन भर जो है दाढ़ी के लिए वो धूप में पसीना भगा करके काम करता है और सौ रुपया पचास रुपया दो सौ कमाता है और वो तो वहाँ आराम से बैठ करके लाखों में कमाता है महीना तो फर्क क्या है देखो तो बुद्धिमान तो ऐसे करता है इसलिए बुद्धिमान कभी प्रयास बुद्धिमान का, प्रया, का मतलब ही प्रयास नहीं करना होता है तो अब प्रयास नहीं करेगा अब ये जितने भी ये जनक है जनक महाराज को और ये उद्दालक ऋषि कम बुद्धिमान है क्या इनका इतना बड़ा ज्ञान था यह सारे बुद्धिमान होते हुए किम इतने प्रयास आया से कर्म किया तो बहुत बड़ा कर्म किया ऐसा दिखता इसीलिए कर्म के साथ ही ज्ञान का संबंध है दोनों को रखना पड़ेगा और दोनों साथ साथ फल देता है यही दोनों से पुरुषार्थ सिद्ध होता है इसलिए हमारे ज्ञानी जितने भी ऋषि थे वैसा कर्म किया इसके लिए एक ताक दे रहे कि बुद्धिमान जो है ना अनावश्यक प्रयास नहीं करता एक शब्द भी अनावश्यक नहीं बोलता वो उसमें प्रयास लगता तो जो चाहिए उतना बोलेंगे जो चाहिए उतना करेंगे और उतने से काम होता है उसके लिए उदाहरण है अर्के चेन मधुविंदेदा किमर्थम पर्वतम व्रजेत न्याय ये लौकिक न्याय लोग सब जानता है कहते अर्के चेन मधुविंदेदा मधु चाहिए शहद चाहिए तो शहद कहा मिलेगा ये सोचा पता लगाया तो पता पर्वत में भी मिलता है इधर भी मिलता है जंगल में मिलता फिर दूर गांव में मिलता है सब जगह मिलता है फिर कोई किसी ने बोला आपके पास भी मिलता है अर्के अर् मन समीव स्थान कहीं अपने बाजू में ही घर के बाजू में ही मिल रहा मधु तो जब बाजू में ही मधु मिल रही है मिल रहा है तो पर्वतम किमर्थ क्यों, क्यों पहाड़ चढ़ने जाएगा कोई बुद्धिमान जाएगा यहाँ अब जब मधु यही मिल रही है तो वहां जाके पर्वतम चढ़ने पर कोई आवश्यकता नहीं कोई बुद्धिमान ऐसा काम नहीं करता तो इसका मतलब ये आयास प्रयास का काम कर रहा है इसका अर्थ है कि ज्ञान मात्र से होगा नहीं ज्ञान तो आपका आसानी से होता स्वाध्याय तो आप करते हैं और स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान आ जाता है उसी से होता है लेकिन इसके अतिरिक्त भी ये काम कर रहे हैं अतिरिक्त इतना बड़ा ये इतनी किया इतना बड़े सब कुछ करते हैं इसीलिए ये तो स्वीकार करना पड़ेगा ये कहा इसमें एक टिप्पणी दिया ये आर्क शब्द का अलग अलग अर्थ होता है आर्क समीप ऐसा अर्थ में होता है तो अर्क का यहां पाठांधर भी मिलता है अक्के अक्वेदी पाठांधर इसका सबका अर्थ ये ही होता अक्के अक्वे पाठातरे और कहीं कहीं अफके इत अन्य पाठ उपलब्य कहीं अफके ऐसा भी पाठ मिलता है किंतु किबर भाष्य आनंदाश्रमुद्रित सूत्र एवं दृश्य थे तो साबर सा, भाष्य में अध्याय द्वितीय पाठ के चतुर्थ सूत्र में ये वाक्य का उदाहरण दिया है ना ये मतलब हमारे परंपरा में प्रसिद्ध है ये वाक्य तद यथा ऐसे ही जैसा कि पधिजादे पथि जादे अर् मधु उत्सृज्याम ही तद ऐसी व्याख्या के साथ कहा कि पधिजादे एक रास्ते में जा रहा था वो पैदल जा रहा था अर् मधु उत्सृज उसको पास में मधु मिल गया वो मिल गया तो उसको क्या करता है फिर तेनेइवा, फिर वो तो उसी से ही काम करेगा किंतु तय नहीं वधा मतना फिर उसी रास्ता से आगे जाकर के बोला कि आगे पर्वत है वो पर्वत वही रास्ते पे जा रहा था तो पर्वत में शायद पर्वत में लेने के लिए जा रहा था फिर रास्ते में जाते जाते रास्ते में मिल गया उसको बोला कि मधु इधर ही है ऐसा करके मिल गया तो फिर वो रास्ते को आगे जाएगा क्या फिर नहीं जाएगा फिर पर्वत क्यों जाएगा तुरंत वहीं से लेकर के लौट जाएगा घर लौट जाएगा इसीलिए मधुर तिना पर्वत हम न गच्छे जो मधु चाहने वाले होंगे वे फिर पर्वत की तरफ नहीं जाएंगे पहाड़ चढ़ने क्यों जाएंगे इसलिए ऐसा ही होता है अब जब आपके पास में भगवान मिल जाए तो फिर आप पर्वत में पहाड़ चढ़ करके क्यों जाएंगे भगवान को मिलने के लिए नहीं जाएंगे अब बहुत लोग आजकल ऐसे जाते हैं वो इसलिए जाते हैं भगवान को मिलने मात्र के लिए नहीं वो सोचते है कि थोड़ा एक्सरसाइज हो तो जाएगा ऐसा व्यायाम हो जाएगा इसके लिए पहाड़ चढ़ने जाते भगवान तो रहता है ठीक है भगवान को तो, वो भगवान को मिलने के उद्देश्य क्यों भगवान तो यहाँ पास में मिल रहा है तो फिर पावर के ऊपर क्यों चढ़ना है बोलते हैं थोड़ा चढ़ाई चढ़ाई तो ठीक रहेगा तबियत ठीक रहेगा ऐसा करके कोई चढ़ जाते है तो बात अलग है उसका प्रयोजन अलग हो गया भगवान का मिलना तो प्रथम प्रयोजन नहीं है वो तो सेकेंडरी हो गया और प्रथम प्रयोजन क्या है तबियत को ठीक करने के लिए वो पड़े पहाड़ चढ़ जाता है ऐसा चले तो वो प्रयोजन अलग हो गया लेकिन जो मधु चाहता है उसको यहाँ प्राप्त हो गया प्रयोजन साक्षात सामने प्राप्त हो गया तो फिर वो आगे नहीं जाएगा यही तो सच है अभी चाहु अर्देव इष्ट से अर्थस्थ संसिद्धो को विद्वान यत्न आचरे ये पूरा वाक्य किया इष्ट से अर्थस्त जो इष्ट अर्थ है वो सामने ही सिद्ध हो गया तो को विद्वान आचरित कौन बुद्धिमान और यन करेगा और प्रयत्न क्यों करेगा नहीं करेगा तो आपको बन बनाया हुआ भोजन मिल रहा है तो आप बनाने का प्रयत्न क्यों करेगा फिर बनाना ही नहीं सो। बनाने के बारे में सोचता नहीं अरे एक दिन नहीं खाएगा तो भी चलेगा ऐसा सोच करके बना के खाएंगे नहीं क्यों बन बना खा करके आदत होगी <laughs> हम बना के खाना प्रयत्न प्रयत्न नहीं करना चाहता है स्वाभाविक है कोई भी प्रयत्न नहीं करना इसीलिए ऐसा कहा गया है वृक्षो तो ये पथि इत्यादि में अर्क नाम का एक ये जो है ना एक वृक्ष भी है अर्कपर्ण पर अर्क अर्क नाम का एक वृक्ष है एक पौधा है तो उसी को भी ले सकता है ये अर्थ शब्द का अर्थ वो भी ले सकता है तो उसमें ही मिल रहा है सामने खड़ा है वो वृक्ष और उसी में मधु मिल रहा है तो फिर फर्वत क्यों जाएंगे इत्यादि कुछ व्याख्या कर सकते हैं ऐसा कहा ये जो वाक्य है ये लौकिक वाक्य है लौकिक प्रमाण में मानते हैं ऐसे वाक्य इनको न्याय कहा ये लौकिक न्याय में आते है तो इस प्रकार से वाक्य कहा तो बाकी तो इसमें ये जो है ये सो उपनिषद का वाक्य ये तो आप जानते हैं प्रसिद्ध है प्रस तो इसमें जो आदिपद आया है इस में न्याय निर्णय टीका में नीचे से तीसरी पंक्ति में देखिए आदिना तथा तथा उद्दालक आदि नाम अपनी अनुशासनादि दर्शनार्थ दो आदिपद दिया तो उससे क्या लेना चाहिए व्यास याज्ञवल्क्यादि आदि का तो उद्दालक ले लो व्यास ले व्यास भगवान को ले लो याज्ञवल्य को ले लो सभी ऋषिया ये सब गृहस्थी थे और ये ना दुदिया जो पुत्र में जो आदि शब्द है उसके द्वारा भार्या भार् है भार्या को अनुशासन दिया ये याज्ञवल्क्य ने अनुशासन मैत्री अपने भार्या को दिया तो वो तो ग्रहस्थित है कर्मकृत विद्वदिवेदा वा विद्याशक्तिर अब आयोगा केवल मुक्ति हेतु तो कर्मक तो किया है विद्वानों ने लेकिन कुछ लोगों ने किया इतने से विद्या के शक्ति का निराकरण नहीं कर सकते ऐसा कोई यदि कहे पूर्व पक्षी को, को। तब तो उन्होंने पूर्व पक्षी उत्तर दे दिया कि केवला चे ज्ञाना तब यह लौकिक न्याय लाया यदि केवल ज्ञान से ही प्रयोजन हो जाता तो यह प्रयास क्यों करता ये प्रयास कर रहा इसका मतलब केवल ज्ञान से प्रयोजन नहीं होता पुरुषार्थ सिद्धि के लिए कर्म की भी आवश्यकता है अल्प आयास मु न को भी महायासम थम आद्रियता लौकिक न्याय अल्प आयास से प्राप्त होने वाले बात को छोड़ करके बहु आयास से प्राप्त होने वाले बात तत्व को स्वीकार नहीं करता कोई नहीं करता बहु आयास कोई नहीं करना चाहता आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्तो महान रिपु ऐसा कहा और किसी ने तो रिपू के स्थान पर महामित्र भी ऐसा कहा तो आलस्य जो है ना हमारे शरीर में रहने वाले महामित्र है क्योंकि आलस्य के आलस्य है तो चुपचाप बैठ जाता है तो आलसी बहुत अच्छा है ऐसा मानते हैं को काम काम करना नहीं चाहते इसीलिए ये प्रयास बहुत होता है तो इस अर्थ में यहाँ आप सोचो तो आपको सामान्य बुद्धि लगाने से समझ में आता है कि केवल ज्ञान से होने वाला नहीं कर्म भी करना पड़ेगा समीप वजनों अर्क शब्द अर्क शब्द का अर्थ यहाँ टीकाकर कहते हैं अर्के का अर्थ है समीपे ऐसा लेना चाहिए तो टिप्पणीकार ने कहा अर्क शब्द का अर्थ एक पेड़ का भी नाम है ये अर्क वृक्ष एक पेड़ भी है तो वो पेड़ का भी संबंध हो सकता है वो पेड़ में ही मिल रहा है सामने उस पेड़ में भी मिल रहा है तो पर्वत क्यों चढ़ेंगे तो पेड़ में जाकर के उसको लाए तो आसानी से मिले इस प्रकार से ये सूत्र किया और भी आगे अपने आप कहेंगे पूर्व पक्ष का सूत्र चलेगा द पूर्णमीदर्णमुदश्यते पूर्णस पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शांते शांते शां शुक्ररा